ओम रंधस्ंजन शलाखया चुत ये नस्म श्री गुरुभ नम सुस्वागतम हरे कृष्णा श्री श्री राधा दामोदर पर कुछ इंट्रोडक्शन कहेंगे नहीं जरूर नहीं मैं कुछ कहूंगा फले अनुरोध है कि आप सब जरा सा आपका मोबाइल बंद तो मैं स्वयं नहीं देखा वो पिक्चर मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ और सुना था राधेश दास से राधेश दास भी पिक्चर नहीं देखता है हम कृष्ण भगवान का श्री मूर्ति देखते हैं हम मूवी देखने के लिए नहीं जाते लेकिन क्योंकि इस से बहुत विवाद आया है इससे वो राधेश और, और मुझको बताए उसका विषय क्या है तो पहली बात है कि अच्छा है कि गॉद के बारे में लोग सोचते है उसका प्रभाव से कि जब मैं श्री कृष्ण कहते है मन मना सदैव मुझको चिंतन करो तो अच्छा है अनुकूल रूप से या प्रतिकूल रूप से लोग कैसे था ऐसे भगवान का चिंतन करते है परंतु भगवान जो है वो कैसे भाई भगवान है वो वो पूरा ज्ञान शास्त्र से लाना चाहिए तो वो कुछ क्लिप हमको देखा है देखा वो कि वो कृष्ण भगवान सूट पहनने वाले चश्मा पहनने वाले है ये सब खाउतना है भगवान कृष्णा सार्वजिक है सब कुछ देखते है उनकी अंकों का ऐसा कुछ दोष नहीं है जिससे ऑब्जेशन के पास जाकर उच्छासमें लगता है शायद <laughs> भगवान को कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाना ये सब क्या है भगवान के बारे में शास्त्र से हमें ज्ञान रहना चाहिए और क्या उसमें बोलते है कि भगवान सा वत्र इसलिए मंदिर जाने का जरूरत नहीं है भगवान का नाम जापना जरूरत नहीं है तो एक ही मंतव्य है कि शास्त्र से हमें भगवान के बारे में ज्ञान लेना चाहिए शास्त्र कहते है मंदिर जाना भगवान का नाम जापना तो ऐसे बिजली सा वत्र है लेकिन एक विशेष विधान है तो आपको वो आपका जो भी हो माइक उसको फ्लॉग इन करने है नहीं तो नहीं तो वो बिजली सही फायदा नहीं नहीं मिलेंगे तो ऐसे भगवान सर्वत्र है लेकिन भगवान कहते हैं मंदिर बनाना मंदिर जाना और जो जाते हैं तो अनुभव करते हैं तो कैसे शांति का ऐसे आध्यात्मिक वातावरण है और इसलिए मंदिर जाना है जो परमहंस ऋषि है ऐसे उन्नत साधुजन तो सदाव सर्वत्र भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं और हम जो साधारण लोग हैं हमारे लिए है मंदिर जाना चाहिए जिससे उस वातावरण में हमारे सब भौतिक चिंतन चिंता हम सब कुछ भूल के सिर्फ भगवान का चिंतन कर सकते हैं और मंदिर में भगवान के बारे में गीता से भागवत से कथा सुनना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती तो और बोलते हैं कि कोई गुरु का जरूरत नहीं साधु का जरूरत नहीं भगवान है तुम हो तो गुरु का जरूर क्या है जरूरत है जैसे बच्चों स्कूल जाते हैं सीखने के लिए सभी विषयों पर तो गुरु है आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो हम जो बच्चा जैसे है हम नहीं जानते है कि जीवन का क्या उद्देश्य है भगवत प्राप्ति कैसे होते है तो गुरु तो शिक्षक है आध्यात्मिक शिक्षक है। तो सही है कि ये बहुत दोंगी है क्यों केवल गुरुगिरी साधुगिरी करते हैं और भगवान का नाम लेकर धोखा देते हैं, तो वो सही है लेकिन इसलिए ये सब मंदिर और सब आध्यात्मिक संस्थान बंद करना नहीं जैसे अगर वो एक पत्र का तो सब झूठ लिखता है उसका मतलब नहीं है तो सब अखबा बंद करना नहीं जो डोंगी है जो तो झूठ लिखने वाले हैं तो उसको निकाल दो और सही लोगों को काम में लगाओ तो और क्या है उसमें ओ मंदिर मंदिर को फाइ साधुन मंदिर को फाइस मत दो गरीबों को खिलाओ तो वास्तव में भारत के लिए शर्म की बात है, गरीब लोग ही है क्योंकि भारत तो गरीब देश नहीं है भारत में क्रॉ करोड़ रूपया है तो दिवाली सामने है कितना क्रॉ करोड़ रूपया फटाखा फटाने में ऐसा हो जाएगा बहुत काफी पर क्रिकेट के लिए कितना करोड़ रुपया डालना है भारत तो गरीब देश नहीं है अगर गरीब लोग है वो सरकार का दोष है तो अच्छी तरह मैनेजमेंट नहीं करते तो साधु जानो को खिलाफ मत करो वो तो सारख से कहो कि क्यों ऐसे मैनेजमेंट करते हैं कि गरीब लोग है। देखो रशिया अमेरिका एक्चुअली अमेरिका में बहुत गरीब लोग भी है वहां पर भी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो अगर गरीब लोग हो तो वो सरकार का दोष है तो अगर आप का प्रस्ताव है साधुजन जन मंदिर को पैसा मत दो तो ठीक है तो आ, क्रिकेट भी उसको भी बंद करो उसमें करोड़ रुपया डालना है तो उसको भी बंद करो गोरीबोंग को पैसा दो फटाका वो सब बंद करो फैशन पहनना uh, उसको बंद करो उसका जरूरत जुर, नहीं है रेस्टोरेंट में खाना एक थाली का कितना दाम है कम से कम पांच सौ तीन सौ है उसको बंद करो गौरीबंखो खिलाओ और ये ओ माय गॉड जो क्रो करोड़ रूपया लाभ मिलते है वो, वो सब कहा जाते हैं गौरीबं को देते हैं क्या तो क्या है ये लोग तो बुद्धि नहीं ला जाते तो एक पिक्चर देखते है और मन बदल जाते हैं तो ठंड दिमाग से विचार करना चाहिए कि भगवान कौन है कैसे भगवान के बारे में ज्ञान मिलते उठते हैं तो ऐसे करना चाहिए हमारा विषय है गॉड कृष्ण तो शायद वो ओ माय गॉड बनाने वाले गुस्सा है क्योंकि गॉड का नाम है धर्म का नाम है बहुत अधर्म चलते लेकिन इसलिए वो धर्म को बंद नहीं करना चाहिए मंदिर जाना बंद नहीं करना चाहिए अगर वो अधर्म चलते किसी मंदिर में तो उसको सुधा करो लेकिन मंदिर को बंद करना नहीं हर एक कृष्ण ओ क्या है ओ क्या है ओ क्या पॉइंट है भगवान को फूल की जरूरत नहीं है, है? है? भगवान को फूल चढ़ाने की जरूरत चढ़ाने का जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है तो जरूर क्या है जरूर क्या है, जरूर क्या है जीवन में खाना पीना सोना और कुछ नहीं जो तो आप स्वयं जैसे वो बोला था तो ऐसे ही खपरा पहनने का जरूरत नहीं है आप लंगू उसका पहनना खाली वो काफी है नहीं तो इतने सा खपरा पहनने क्यों उसका जरूरत नहीं है आ, क्या जरूरत है जीवन में और शरीर के लिए आहार आहार निद्रा भाई मैथ जीवन का उद्देश्य क्या है जीवन का उद्देश्य है इस मानव जीवन प्राप्त करके इसे समझना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य है दुग्मा संसार से मुक्त होना और भगवान की भक्ति करना तो भगवान को फूल छा जरूरत है तो जैसे आप आपके बच्चों को कुछ उपहार देते हैं कुछ अच्छी चीज देते हैं तो भगवान हमारे फार्म जीता है भगवान हमको सब कुछ देते हैं, तो क्यों हम भगवान को कुछ फूल नहीं देंगे उसमें क्या दोष है आई लोग तो भगवान को इतना द्वेष करते हैं कि थोड़ा सा फूल भगवान भक्तों प्रेम प्रीति से भगवान को फुल अर्पण करते हैं और लोग तो इतना ईर्ष्य कहते मत दो मत दो मत दो क्या दोष है उसमें uh, क्या आपको लगता है कि ये चीज को इतना महत्व देना चाहिए क्या ओ माय गॉड फिल्म को ah. नहीं एक्चुअली नहीं ओ सब बॉलीवुड फिल्म सब hmm. क्या है खाली टाइम पास कर मनोरंजन है मन का उध... उधार खंड के लिए नहीं है लेकिन जो है जनता को इतने सम आत्म देते हैं और हमसे पूछते हैं इसलिए हमें यथार्थ उत्तर देना पड़ेगा और पत्र टीवी का माध्यम से ये सब विषय चर्चित होते है तो इसलिए हम भी आप लोगों के द्वारा चर्चा करते हैं एक्चुअली भगवदगीता उसकी चर्चा करनी चाहिए तो बड़ी दुखी बात है कि इस भारत में जिसमें भगवान भगवत गीता अर्जुन को बताए तो इस भारत में ज्यादा लोग का कुछ भी ज्ञान नहीं है भगवत गीता में क्या है तो इतना बड़ा ज्ञान है उसमें तो काली सात सौ श्लोक में है पूरा ज्ञान है जिससे हम समझ सकते हैं हम कौन हैं भगवान कौन है भक्ति क्या है जीवन का उद्देश्य क्या है जागत की स्थिति है और सब कुछ है उसमें तो दुख की बात है कि भारतीय लोग तो इसमें रुचि नहीं रहते भगवद गीता में भगवत गीता की चर्चा करना चाहिए श्रीमद् भागवत फिल्म में एक सीन दिखाया गया है जब परेश रावल परेशान होता है तो भगवान पढ़ने पढ़ने को बोलते, पढ़ने को बोलते और बोलते हैं, हैं, बाइबल और ये, ये तो परेशानी में नही तो दुख सुख सभी में, लेकिन वास्तव में कि इस भौतिक संसार में दुख होते <laughs> तो है ज्यादा तो इसलिए ऐसा नहीं है की आज मुझे बहुत परेशान देता हूँ तो मुझे भगवत गीता पढ़ने हाड़ो पढ़ो नहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इस पिक्चर से जो गलत है कुछ लोगों की की कोशिश की गई तो शायद उसमें कुछ अच्छा भी है जैसे वो ढूंगी लोग ऐसे बहुत लेकिन उसमें क्या है बहुत लोग सोचे तो सब शादी ढोंगी है तो वो सही नहीं विचार कर बुद्धि लगा के विचार करना चाहिए तो सब सब तो डोंगी नहीं है और शायद कुछ ऐसा है कुछ मंदिर जो लोग बनाते है उस, उसका उद्देश्य क्या है लाभ लेकिन जो तो सब मंदिर ऐसे नहीं है अब सब द्वारका के नहीं तो अच्छा मैनेजमेंट होते वो पर और, और यही मेरा अनुभव है कि द्वारका के सब पंडित जो है तो सब ऐसे लालची लोग नहीं है तो सद्भावना से सभी यात्रियों से ऐसे वो सब कुछ कहते हैं तो सब ऐसे नहीं है ऐसा ही बहुत ऐसे लालची पूरा लेकिन सब ऐसे नहीं है इसके लिए आगे अगर ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए क्या कहना चाहिए जबरदस्त को ऐसा में इसलिए क्या है? क्या कहना है तो पूरा भारत में पूरा दुनिया में वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान का शिक्षण के लिए योजना होना चाहिए वास्तव आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव से तो लोगों की बहुत गलतफहमी होती है और ये सब ढोंगी लोग तो ऐसे होते हैं क्योंकि लोग का वास्तव ज्ञान नहीं है तो कौन कौन है साधु कौन है साधु का वेश में रावण तो लोग का ज्ञान नहीं इसलिए इस, इसको में हमारा विशेष प्रयास है तो खाली मंदिर बनाना नहीं खाली संकेर्तन करना नहीं तो भगवत गीता यथारूप के अनुसार जनता को शिक्षण जनक यही हमारा प्रयास है यहाँ जो भी धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं सब तो सब में ऐसी कई स्थिति आती है जहाँ धर्म का लोभ होता है धर्म <coughs> का लोभ क्या लोभ लोभ लोभ लोभ या इससे हम बहुत तो वास्तव ज्ञान के अनुसार सब कुछ करना चाहिए वो ज्ञान जो भगवत गीता में भगवान ने कहा तो वो ज्ञान आज तक तो एक ही ज्ञान प्रासंगिक है जैसे ही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भौतिक वस्तुओं और आत्मा में क्या फर्क पड़ता है कि शरीर उसका फायदा होता है कुछ दिन चलते है, उसके बाद उसका मृत्यु होता है लेकिन आत्मा अविनाशी है ईश्वरीय का जन्म के पहले मैं था ईश्वर्या का मृत्यु के बाद मैं हूंगा क्योंकि मैं आत्मा हूं तो ये ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण पंच हजार वर्षों के पहले अर्जुन को बताए आज तक वो ज्ञान तो ज्ञान ही है और पांच क्रॉस साल के बाद तो वो ज्ञान तो ज्ञान हुएंगे क्योंकि वो ज्ञान ही है तो इस ज्ञान सबको बताना चाहिए जैसे वन प्लस वन इक्व टू वो ज्ञान है बहुत पहले भी वन प्लस वन इक्व टू वो सच था और सदा वो सच है तो भगवद गीता में जो है वो सच है तो इसलिए यदि हम सब कुछ भगवद गीता के अनुसार करेंगे तो वो सत होगा और अगर हम नहीं करेंगे जो बहुत संभव है काली युग में तो आसान होगा चित्रों या फिल्मों के माध्यम से कोई भी क्रिएटिविटी रचनात्मकता दिखानी रहती है तो आ, हो सकता है हिंदू धर्म नहीं नहीं हम हम हिंदू धर्म हम ऐसे नहीं बोलते <laughs> आप समझ समझे में श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा क्या है वो कैसे आत्मा और सूर्य से अलाके का जन्म होता है सूर्य का मृत्यु होता है। वो खाली हिंदुओं के लिए होते वन प्लस वन इक्वल्स टू वो सही है नहीं खाली हिंदू के लिए मुसलमान के लिए नहीं भगवत गीता में श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि घर से कहो हम हिंदू है तो ऐसे नहीं कहते वो हिंदू शब्द तो किसी शास्त्र में आप नहीं मिलेंगे भगवान कृष्णा हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि क्या आत्मा क्या है भौतिक पदार्थों क्या है दोनों में क्या अंतर है कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जुड़ाव आदि दुख होते हैं वो खाली हिंदू कह लिए क्या सब पीड़ित होते हैं नहीं जन्म मृत्यु जो आधी दुख से तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जो कहते है वो हिंदू ज्ञान नहीं है ज्ञान तो हिंदू अहिंदू मुसलमान नास्तिक का ज्ञान तो ज्ञान ही है आगा गीता में वो ज्ञान वास्तव ऑफ ज्ञान है तो ज्ञान ही है और आगर वो ज्ञान नहीं है तो अज्ञान तो आप गीता पढ़ो देखिए उसमें क्या है ज्ञान या कल्पना या मिथ्या हिंदू ज्ञान हिंदू धर्म ऐसे कहने से आप आपको अपमान नहीं करते क्योंकि सब लोग ऐसे ही बहुत है लेकिन बहुत प्रचलित गलतफहमी है हिंदू धर्म लेकिन वो धर्म वो शब्द जो है शास्त्र में ऐसा नहीं है कि एक संप्रदाय का धर्म दूसरे संप्रदाय का धर्म से अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि किसी एक संप्रदाय हिंदू संप्रदाय के ऊपर आप संप्रदाय कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं धर्म का शब्द है धर्मांश साक्षात भागवत प्रणीतम जो भगवान हमको कहते क्या करना है क्या नहीं करना है वो धर्म है तो हिंदू भगवान तो हिन्दू नहीं है मुसलमान नहीं है क्रिश्चियन नहीं है नास्तिक नहीं है तो धर्म तो एक और उदाहरण है कि ऊंचाई से चीनी मित्र है नहीं अगर कारवा हो तो चीनी नहीं है तो उसका लक्षण से हम समझ सकते हैं कि यही चीज चीनी है कभी कभी हम देखते है क्या है चीनी या लाव नमक तो उसका स्वाद से ही हम समझ सकते अगर नमकीन हो तो नमक है अगर मधुर है तो चीनी है तो इस्पर, धार्म है और हर एक जीव का लक्षण जैसे चीनी का धर्म है मित और नमक का धर्म है नमकीन तो जीव का धर्म है भगवान की सेवा करना तो ऐसे ही समझना चाहिए आजकल ये धर्म शब्द जो आज लोग जैसे ही समझते है उसका वास्तव भाषा नहीं है खाली ऐसे बहुने से बहुत गलत फेमी आता है हिंदू धर्म भगव गीता है हिंदू धर्म नहीं गीता में श्री कृष्ण कहते है कि मैं सब लोग के परम बंधु है सुहदम सार्वभूतानम भगवान कृष्ण यही कहते है मैं हिंदू पक्ष पाती हूं मै मुसलमान के विरोध ऐसा नहीं कहते है भगवान तो यही सर हम कहते हैं हिंदू धर्म तो ऐसे बोलने से हम उसमें वो धारणा है कि हम दूसरे लोग के विरुद्ध है लेकिन ऐसा नहीं है वो ऐसे सोचना तो धर्म नहीं तो आप जरों से सोचिए कि ये सब विषय बहुत गहरा है और इसलिए क्योंकि लोग तो शिक्षित नहीं है इस ज्ञान में इसलिए तो एक फिल्म देखने से है और मन तो बदल जाते है क्योंकि वास्तव ऑफ धर्म क्या है वास्तव ऑफ भक्ति क्या है इसके बारे में शिक्षा नहीं होती है इसलिए हम प्रयास करते हैं वो शिक्षा देना नहीं तो बहुत गलत फेमी होगी भगवत गीता हिंदू धर्म मुसलमान के लिए नहीं सब खेले है मैं तो हिंदू परिवार में जन्म नहीं लिया था <laughs> लेकिन गीता ज्ञान से आकृष्ट था क्योंकि उसमें वो ज्ञान जो है वो सही ज्ञान है उसमें जीवन का उद्देश्य क्या है भगवान कौन है कैसे ही भक्ति क्या तो सब कुछ मिलता है भगवत गीता में <laughs> हरे कृष्ण <खुर्ष्णा>। जल्दी <laughs> मेरा एक और विनती है तो आप सब आए हैं वो आप भात्र कहाँ आए आपका काम करने के लिए ही आया है तो आप थर्स मैं यहां रहो और कथा भी सुनिए व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ के लिए आप यहाँ आए सुनिए जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली इधर उधर जाना कुछ लगना आप करते हैं आपको पैसा कमाना है और आपकी वृद्धि है तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक लाभ के लिए आप यहाँ आए सुनिए विचार करो भगवदगीता यथारूप में क्या है नहीं आपको नहीं बताते क्योंकि आप पत्र का है आप भी आत्मा है नहीं आपका भी जरूरत है आत्मा ज्ञान प्राप्त करना तो ये मेरा व्यक्तिगत जिंदगी है आपसे हरे कृष्ण यस नहीं है है है है है है ये क्या सबके हरे कुशल एवं प्रसन्न मनस भगवद्ति योग